अपने गुरुदेव को कबीर साहिब ने कहा कि मैं पानी में पवन में आकाश में धरती में सब जगह मैं हूँ मेरे अलावा कुछ भी नहीं है और जिस राम को आप पूजते हैं वो राम भी मैं ही हूँ रामा सुन रामा, आनंद राम हम क्या कहते कि रामानंद जी महाराज जिस राम को आप बचते वो राम मैं ही हूँ तो गुरु जी क्या गुरु जी के अंदर क्या घटना होगी जब शिष्य ऐसे कहेगा हुँ? आप भी समझ सकते हैं अगर कहेगा कि मैं चेला आपका राम हूं मैं ही तुम्हारा मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ है? है, विचार में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है जैसे आज मेरे को बोल रहा है मेरी जवान पकड़ रहा है ऐसे कल सिकंदर की जबान पकड़ेगा तो वो उसको उसकी जो है चमड़ी उधेड़ेगा और उसमें नमक मिर्ची भराएगा और क्या हालत करेगा तब कहते हैं गुरुदेव मेरे बदन को देखो जब उनके वजन को देखा तो पुष्प की सुगंध आई फिर कहने लगे सुन स्वामी सत्य हूं न हमारे रंज दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच है स्वामी जी हे गुरुदेव मेरी पूजा सही है मेरा ही ध्यान सही है मैं ही सबका इष्ट हूं मैं ही सबका राम हूं और मेरे अतिरिक्त सब परपंच है कहते हम संसार से मुक्त है और हम ही बंधे हुए हैं और सृष्टि को रचने वाला और इन सबको खुशी और बेहाल करने वाला मैं हूँ मैं ही रोता हूँ और मैं ही सृष्टि को रुलाता हूँ मैं ही मिलाता हूँ मैं ही बिजोग करता हूँ और चार खाणी में मेरा ही सब जीव घूम रहा है और जो कुछ भेद है वो मेरे पास है अगर आप लखो तो मैं आपको देता हूँ तब स्वामी जी महाराज सुनते गए सुनते गए रजोगुण रजोग हूँ तमोगुण में हूँ मैं कंगाल से कंगाल और बिक्यारी बिक्यारी से यानी या बड़ा से बड़ा, मैं धनवान और गुरुदेव जितनी चीज़ संसार में आपको दिखाई पड़ती है वह सब मेरी बनाई हुई है धन हो अन हो और भी तन हो मन हो सब मेरा रचा हुआ है और इस संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो मेरी नहीं है सुन स्वामी सेवन करू मानो तुम्हारी संग गरीबदास घाटी विषम उतरे मार्ग बंग हर स्वामी जी हे गुरुदेव आपकी मुझे शंका भी आती है और मैं आपसे निशंक भी हूँ मुझे शंका भी आती है आपसे निशंक भी हूँ और बड़ी से बड़ी घाटी मैंने पार की और बंके से बंके मार्ग मैंने पार किए और मैं आपका बालक भी हूँ और मैं जवान भी हूँ फिर कहते मेरी गति का कोई पार नहीं फिर बीच में रामानंद महाराज कहते हैं बोले रामानंद जी हम घर बड़ो सुकाल रामानंद जी बोले कि मेरे घर में तो कोई काली नहीं है भाई चेला ही भगवान है हैं देखो चेला ही भगवान बन गए गरीबदास पूजा करे मुकटफमा और वास्तविकता थी कि जिस समय कबीर साहब ने माला की बताई, वास्तव रामानंद जी को उस समय स्वीकार करना पड़ा कि कबीर वास्तव में जो कहते हैं सही है चार मुक्ति वे में जिनकी मारे चाह फिर रामानंद जी मान लेते हैं कि कबीर वास्तव में कुछ जानकार है आगे क्या कहते हैं मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल प्रवेश गरीबदास गति कल लखे कौन वरण क्या भेष ये तो तुम शिक्षा दी मान ली मनोर गरीबदास कोमल पुरुष हमारा बदन कठोर जिसमें मैंने तुमको गले लगाया था तो हो कबीर तुम्हारा बदन फूल की तरह था और मेरा बदन तुमसे कठोर था हे स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आशा री गरीबदास तुम कारण उतरे शब्द अतीत जब अपने गुरुदेव को क्या कहते हैं कि जब आप ये अवतार भक्ति को छोड़कर आप सतलोक की भक्ति करो रामानंद जी महाराज कहते हैं, सुन बच्चा में स्वर्ग की और कैसे छोड़ू रीत गरीबदास गुदड़ी लगी और जन्म जात है बीत बोलो की हे बच्चा मैं ये भक्ति कैसे छोड़ू मेरी जिंदगी इसी में बीत गई प्राणायाम करते हुए अजपा जाप करते हुए मैं विष्णु लोक में चला जाता हूँ मुझे विष्णु भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है और मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई है तो हे बच्चा मैं ऐसी भक्ति को कैसे छोड़ सकू चार मुक्ति बे में और जिनकी मोरें चाय दास घर अगम की कैसे पाऊ था बोलो सतगुरुदयाल की हो कबीर मैं अगम घर को कैसे पाऊ और मैं तो चार मुक्ति चाहता हूँ और वो मुझे भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होगी हेम रूप जा धरणी है और रत्न जड़े बहुशोभ वैकुंठ को तन मन मेरो मैं वहाँ वैकुंठ देखी और वैकुंठ में गया वही मेरा तन मन मान हो गया है शंक चकर गदा पदम मदन मोहन मदन मुरारी गरीब दास मुरली बजे स्वर्ग लोक दरबारी जहाँ विष्णु भगवान विराजते हैं विष्णु लोक में और मुकुट पहने हुए माला पहने हुए ऐसे उनका स्वरूप है और ऐसे मदन मुरारी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ मनुष्य है गं। सब देव। गरीब उस दाम की कैसे सेव। ऐसा धाम है वो जहा स्वर्ग है मतलब बैकुंठ है वो मैं कैसे छोड़ू वहाँ तो गंधरव मुनि ले रहते हैं रतन जड़ी जूते पहनते हैं और कहते वहां की आत्मा गण गंध्रव है उस धाम को मैं देखाया रजु ये चारों वेद अरे गरीब दास घू घर अगम कीर कैसे जानूं भेद स्वर्ग लोग वैकुंतिया में यहां से परे न और गरीब दास गरीबदास चार वेद की दौड़ ध्यान देके सुनना मेरे भाई और मेरे बहनों रामानंद जी कहते हैं चार मुक्ति स्वर्ग लोग वैकुंड है और वहां पर ऐसा अद्भुत वो देश है जहां पर विष्णु भगवान विराजमान है उनसे पर कोई देश नहीं है कबीर, अगर तुम कहता है तो गलत है सठ शास्त्र या छह शास्त्र चार वेद ऋजु साम, अर्थ इन सब वेदों की दौड़ वहां तक है और वहां तक मैं पहुंच चुका हूं चार वेद और मुनि मिलाप गरीब दास जिस मिट गए तीनों ताप हे भाई वहां पर ध्रुव विराजे है और ध्रुव लोक के आगे फिर वैकुंठ है ऐसे धाम पर जो आत्मा पहुंच जाती है उसके सारे दुख मिट जाते हैं और चार ही वेद उसी के गुण गाते हैं प्रहलाद गाय लोक को और सुर्गपुरी सम्मूल गरीबदास भक्ति की मैं बेचत हूं धूल गरीबदास भक्ति की मैं बंचत हू ऐसा कोई हरि का भक्त हो जो भगवान की भक्ति करे हो कबीर मैं ऐसे भक्त की चरण रंज लेता हूँ भगवान का मेरा इष्ट है और मैं उस भ्रम भगवान की पूजा करता हूँ बिंद्रावन खेलो सही रजकेसर समतुल गरीब दास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भू में जो सख्यों के साथ भगवान कृष्ण जो कला करते हैं वो मेरे इष्ट रटे और गणेश, गरीब दास वेकुंट से और परे को नारद जिसको रटते शंकर जिसका ध्यान करते ब्रह्मा विष्णु में से रटते उस देश की वैकुंठ की आशा सब देवता करते हैं वही वैकुंठ की मैं भी भक्ति करता हूं है कबीर इनके आगे कुछ भी नहीं जिसे जपे और से गरीब दास जासे परे और कौन है देव रामानंद जी कहते हैं कि हजारों ऋषि मुनिशी हजार ऋषि जिसका जप करते हैं जिसके दर्शन के ललायू रहते हैं और सारी सृष्टि उनको जप रही है ऐसे हमारे विष्णु देव हैं उनके आगे कुछ नहीं है हो कबीर सुनो सुन स्वामी निज मूल गति और गा तो दास भगवान तू राखिया जगत समो कहते हैं फिर कबीर साहब बोल पड़े अरे गुरुदेव अब मेरी सुनो आप तो डाले पानों में अड़ुज गए यहां पर मूल गति नहीं है मूल गति तो और जगह है कहते हैं सुन स्वामी निज मूल गति अब मैं आपको मूल गति समझाता हूं कि मूल सतलोक कहाँ है और सब जीव कहां से आए गरीब दास भगवान राखिया जगत समोई तीन लोग के जीव सब और विषय वासना भरमाई गरीब दास हमको जपे किसको धाम दिखाई दयाल की कहते हैं, गुरु महाराज जो तीन लोग की भक्ति करने वाले हैं सारे विषय वासनाओं में अटके हुए हैं एक कबीर साहब का भी भजन है बहुत अच्छा है शब्दावली जब मैंने टंटोली तो उसमें मिला कहते हैं निगम ऋषि कोई भी ना ही तिरे निगम ऋषि कोई बिना ही तिर हे निगम ऋषि कोई बिना ही तिर है नारद ब्रह्मा और पराशर माया सब कुछ नारद और पराशर माया सब कुछ रे निगम ऋषि को ही ना तिर निगम ऋषि को ही ना जय जय जय गुरुदेव जय जय जय गुरुदेव कृष्ण विष्णु भगवान को है जीव कृष्ण विष्णु गरीब दास तीन लोक में काल कर्म सिर जीव तीन लोग की जीव है विषय वासना गरीबदास हमको जपे किनको धाम दिखाई सुन स्वामी तो से अगम दीप की सेल गरीबदास फूटे पड़े पुस्तक लाद बेल धरणी आकाश धम जलसी चंद्र सूर गरीब दास की कहा रहेगी जय जय जय गुरुदेव बोलो जय जय जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव बोलो जय जय जय गुरुदेव भज सोनी बोलो जय जय जय गुरुदेव गुरुदेव चार मुक्ति भी कुंभना हुई कई बेमार बैमार गुरबदास अलपुरूप मध्य क्या जाने संसार स्वामी कित रहोग चौदाह भवन विहड गरीब दास भी चक्र कहा चलत प्राण और पिंड सुन स्वामी एक शक्ति है कर दांगे ओंकार सुनो स्वामी सकती है अरधंगी ओंकार गरीब दास दाम अनंत लोग श्रृंगार जैसा का तैसा रहे पर लोग भला प्राण दास उस शक्ति को बारे जय गुरुदेव बोलो जय जय जय गुरुदेव जय जय सत गुरुदेव बोलो जय जय सतगुरुदेव जय गुरु जय जय जय गुरुदेव जय जय जय गुरुदेव जय जय जय गुरुदेव बोलिए सदगुरु महाराज की बड़ी विवेक की बात आई हे गुरुदेव आप कहते हैं कि वज्र की कृष्ण भगवान जहाँ नाचे थे वहां की मुझे रंज चाहिए और मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ तो कबीर साहब ने कहा कि जब महाप्रलय हो जाएगा जब तो न तो कोई ब्रिज रहेगा न कोई पृथ्वी रहेगी न कोई चांद सूरज और कोई देवता रहेंगे आप किसकी बात करते हो गुरुदेव करोड़ों ब्रह्मा आगे करोड़ों विष्णु आगे करो, करोड़ों महेश आगे करोड़ों देवता अपनी अपनी सीट छोड़ के फिर नर्ग में चले गए तो फिर तुम रहोगे कृष्ण विष्णु भगवान को जेड़ हैं जीव गरीब दास तीनों लोक में काम करल कर्म सिरसी स्वामी तो से कहूं अगम की सैल गरीबदास कूटे फिरे पुस्तक ला दे बेल। कितनी पुस्तक पढ़ते हैं ये सब भार मोल लेते हैं मैं सब पुस्तकों का सार बताता हूं धरणी आकाश खम चलसी चांद और शूर कुछ भी नहीं रहेगा रज बीरज की कहाँ रहेगी धूड़ जब कोई नहीं रहेगा तो रज बिरज की धूड़ कहाँ रहेगी और कब आप लगाएंगे मस्तक पे तारायण त्रिलोक सब चलसी इंद्र कुबेर तारा जितने दिखते हैं सबका नाश होगा सब घिर के पड़ेंगे और कुबेर है उसका भी नाश है गरीब दास सब जाते स्वर्ग सुमेर, स्वर्ग है पताल है सुमेरु पर्वत है सब जाएंगे सबका नाश है चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार ये चार मुक्ति मिलती है बट और इसका जो वृक्ष है मूल सहित खत्म होती है जब महाप्रलय होता है जब कोई इन भगवानों की वहां गति नहीं होती है रामकृष्ण की जहाँ गति नहीं, गती नहीं, गती नहीं। अल्लाह राम की जहांगती नहीं वहां एक सत्य है और सत्य को जानो फिर कहते हैं सुन स्वामी, कहतेमी कित रहोगे चौदह भवन व्यं गरीबदास बीजक कहा चलत प्राण और पिंड सुन स्वामी एक सत्य और ओमकार गरीबदास बीजकता अनंत लोक श्रृंगार एक ओमकार जो है वो अर्धांगनी शक्ति है और उसे निरंजन मिलके ये संसार बनाता है और उसके पद में आप लीन नहीं हुए उसके पद से तो सतलोक बहुत दूर है सुन स्वामी एक शक्ति जैसा का तैसा रहे पल्लो फना प्राण